म पादिष्यं तोटक बास्तिक स्मदुन संतमा नोस्मे श्रुति स्मृति पुराण नलय करुण नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव वादरा सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वरों गुररात्मी मूर्ति वेद विभागिने हाय दक्षिण नमः ओम शांति शांति शांति अथर्ववेदिया प्रश्न उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रश्न का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे प्रश्न था यह प्रजा प्रजा उपलक्षण प्रजा का अर्थ हो गया शरीर ये शरीर को कौन धारण करते हैं तो उत्तर दिया गया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बांग मन चक्षु श्रोत्र ये सब इसको धारण करते हैं केवल धारण नहीं करते हैं धारण करके वो अपना महात्म्य ख्यापन करते हैं तो यह हमारा कार्य है यह हमारा सामर्थ्य है ऐसा आगे भाष्य में कथम बदंती परस्पर में स्पर्धा करते हुए विवाद करते हुए क्यों विवाद करते हैं अहम श्रेष्ठता ये मैं श्रेष्ठ हूँ तो उनका वही अर्थात बुद्धि है कि मैं ही अकेला मैं केवल एकमात्र ही शरीर को धारण करता हूँ इस प्रकार के मानते हुए अपने में विवाद किए भाष्य में कहते हैं कथम बदंती अर्थात किस प्रकार की उनका विचार रख करके वो विवाद करते हैं आगे देते हैं वयम एक बाण टीका में प्रथम पंक्ति प्रकाश स्व्यम प्रकाश्यलोक प्रकट में यो व्याथा वयम बाणक्य कार्यकर्णसात अवस्भ्य प्र प्रादाद अभिशी अभिशिथिलधारायाम क्रित, विस्पष्ट धारायाम वयम ए तद वाणम कह करके अर्थात जो ये विचार रख रहा है अपना विचार वो अपने आप को व्यय कह रहा है अर्थात श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए अर्थात हिंदी में कहने के लिए मैं मैं इस वाणम वाणम अर्थात कार्यकरण संघातम ये कार्यकरण संघात को वाण क्यों कहा गया टीका में कहते हैं वबई अभेदात बणम ब कह दिया गया जो प फ तो कहते हैं वास्तविक वहाँ धातु है तो व अर्थात तो जो य वो है कि बबोर अभेदात ये माना जाता है बबयोर अभेद तो जैसे दृष्टांत दे दिए पाँच नंबर टिप्पणी बबयोर अभेद आदिति जैसे न न नोश्च नण इसको भी अभेद मान करके कहीं और ऐसे ड ल र इसमें भी अभेद मान करके वक्तव्य जैसे मानवो मानव मानव व्यवहार होता है मानव भी कहते नौ कोण हो गया तो अगर कहेंगे कि तत्र कुत्सायम ऋणत्व मानव में कुत्साह में ऋणत्व हो गया तो कहेंगे चेद चेत समान तो ये शरीर होना चाहिए कि वाण किंतु यहाँ व कह दिया गया बाण कह दिया गया कहते हैं वो भी कुत्सा में हो जाएगा गंध से कुत्सित कुछ आह तो ये कुत्सित गंध बहन करता है शरीर ल्यूट हो गया वाह धातु से वाह गतिगंधन एव धातु से ल्यूट होने से बा वा बनेगा वाह न को अभी न को न भी कर दिया गया टीका में बबयोर अभे अभेदात वाति वाति धातु हो गया वा वाह गतिगंधन एव वा। गति और गंधन दोनों अर्थ में वाति कुत्सित गंधम बहती ये हो गया अर्थ में अथवा वाधा का गंधन अर्थ में हो गया कुत्त गंधम वहति योग्य अर्थ में अथवा गति अर्थ में लेंगे विनाश गिनाशे वाण ये निष्पन्न होगा शब्द गच्छति वा देशा, देशातर गाण तो गमन करता है तो अथवा विनाश गच्छति नाशको भी प्राप्त करता है इस अर्थ में भी बाण बाणम बाण अर्थात जो अंतस्थ वो वाला कर दिया गया कार्यकरण संघातम कार्यकर्णसात शरीर तो अंतिम बाणश शब्द का अर्थ हो गया शरीरम भाष्य में बाणम कार्यकरण संघातम सवष्टभ्य वयम अवष्टभ्य वय मरता तो हम वो कहता है जो भी इंद्रिय कहता है अहम अवष्टभ्य दृष्टांत तो देते हैं प्रासादम इव स्तंभादयो जैसे प्रासाद गृह स्तंभ जैसे गृह को धारण करता है कैसे कहते हैं अवष्टभ्य उसको रोधन करके ऐसा नहीं कि घर सब दिशा में फैल जाता है उसको रोधन करते हैं अविशिथिली कृत्य शिथिल नहीं होने देते हैं अर्थात प्रासाद को शिथिल शिथिल अर्थात टूट जाना गिर जाना ऐसा नहीं होता है विधारयामो विधारयाम विस्पष्टम धारायाम विस्पष्टम अर्थात ऐसे धारण करते हैं जैसे दूसरों को पता भी चलता है कि ये धारित तो हुआ है किसी के द्वारा यह धारित तो है मया एवं एकेन अयम संघातव ध्रीयते एक अभिप्राय तो व्यम शब्द कहा लगेगा जैसे हम सब मिल के शरीर को धारण किए ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है सब अगर मिलकर के धारण करेंगे फिर परस्पर में विवाद क्यों करेंगे तो मया एवं एकेन मैं अकेला ही अयम संघातो ध्रीय तो ये शरीर को मैं अकेला ही धारण करता हूँ इति क्या अभिप्राय प्रत्येक का ये अभिप्राय है मैं अकेला ही इसको धारण करता हूँ अभी यहाँ से है नक है याद को यहाँ कौन है यक है यह मंत्र पूरा हुआ आगे तान तरिष्ठ प्राण उवाच मोहम आपद्य था अहमे एक त आत्म प्रविभ्यद बाणम अवस्टभ्य इति ते अश्रद्धा बभूवु ये सब इंद्रिय परस्पर में इस प्रकार के विवाद करने से अभी तब इंद्रियों को वरिष्ठ प्राण कहता है एक नमोटी टिप्पणी दे दिया वरिष्ठ प्राणी अन कनरएेशाँ वरिष्ठ उत्तरीता होतीवधेय जो प्रश्न था ये कौन इसको धारण करता है और इनमें से श्रेष्ठ कौन है एक प्रथम प्रश्न में था इसको कौन विधारय प्रजा विधारये और कत कतर एक प्रकाशयन क पुनः वरिष्ठ जो प्रथम प्रश्न में था कह ऐसा वरिष्ठ धारण करने वालों के बीच में श्रेष्ठ कौन है उस प्रश्न का उत्तर यहाँ दे दिया गया वरिष्ठ है ये कह दिया गया इसके द्वारा अभी विवाद करने वाले सभी इंद्रियों को विप्राण कहता है माँ मोहम आपद्यथा मोह को प्राप्त मत करो अहम एवं अभी कहते हैं कि अहम एवत ये क्रिया विशेषण हो गया क्रिया आगे है प्रविभज्य तो प्रविभज्य के साथ एक का अन्वय हो जाएगा अर्थात अहम पंचद आत्मा प्रविभज्य प्रभज्य एकद्बाण्य विधारयामि तो प्रविभज्य प्रविभज्यत का अर्थ हो जाएगा इत्थम तो इस प्रकार से आपने आपको विभाग करके प्राण कह रहे हैं कितने विभाग कर दे कहते हैं पंच धा संख्या या विधार्थे धा तो पंच ये संख्या है उसे धा प्रत्यय हो गया प्रकार अर्थ में अर्था पांच प्रकार से मैं भाग करता हूँ इसको आत्मान तो वरिष्ठ प्राण जो मुख्य प्राण प्राण है वही आपने आपको पांच प्रकार से विभाग करता है ये प्राण का पांच प्रकार ये तर्कसंग्रह का इसमें किरणावली में दिया है श्लोक हृदय प्राणो गुदे नाभि पान सामनोंभिमंडले उदान स्था, स्था उदान कंठदेशस्थो ब्याशरीग कंठदेश सैद्छा उदान कंठदेश कंठ देशहस्यात हो होगा फिर देशस्थ अच्छा कंठ कंठदेश ब्यान सर्व शरीर ये पांच प्रकार के वहाँ उनका स्थान और उनका क्रिया ये दोनों के आधार पर पांच विभाग कर दिया गया तो प्राण अपान समान ब्यान उदान ये पांच प्रकार के हो गए उनका कार्य भी अलग है स्थान भी अलग है ये पाँच प्राण हो गए और पाँच उप भी होते हैं नाग कर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये पाँच होते हैं नाग नाग ये उप प्राण ये बमन कारक उल्टी इत्यादि होता है वो कर कराता है ये शरीर की रक्षा के लिए कर करता है नाग आगे कूर्म कुर तो अपना कार्य प्रसिद्ध है जो चक्षु चक्षुनिमिलन होना जैसे कोई विपद आ जाता है कर्म अपना अंग को सब संकुचित कर लेता है इसी प्रकार की चक्षु के सामने कोई पदार्थ आ जाएगा तुरंत ये झपक जाएगा और ये जो कोई पदार्थ नहीं होने पर भी ये झपकता है उसका वही कार्य है रक्षा करना चक्षु का ये कुरमा का कार्य हो गया आगे क्रिकल क्रिकल ये शुद्धा पिपासा इत्यादि कराने वाला है आगे देवदत्त देवदत्त देव ही दत्त इति देवदत्त कहा जाता है देवदत्त का, का कार्य होता है जृम्भ जमाई करना तो ये जम्भाई क्यों होता है कहते हैं देवता लोग देते हैं क्योंकि जम्वाई होने का आगे निद्रा होगी तो निद्रा का पूर्वोक्षण का लक्षण है ये जृम्भण होना तो देवताओं के द्वारा अर्थात तो निद्रा होना ये देवताओं की कृपा है अधिक हो जाना ये कृपा नहीं है किंतु ये देवताओं का कृपा होने से निद्रा होती है तो निद्रा का पूर्वोक्षण में जो जृम्भण होता है ये भी देवताओं का कृपा माना जाता है इसलिए देवतत्तव कह दिया गया आगे धनंजय धनंजय तो तर्क संग्रह में दिए क्या करेगा शरीर का स्फीति फूला देगा जब जीव शरीर छोड़ कर के चला जाएगा तो ये उसका काम है शरीर को फुला देगा ये पांच उप प्राण भी होते हैं तो पंचधा आत्मान प्रभज्य ए तद प्रविभज्य तत्कर्ता इथम इस प्रकार के विभाग करके ए तद वाणम अवष्टभ्य दूसरा जो एतद हुआ ये वाणम को कहता है इस शरीर को अवष्टभ्य अवष्टभ्य अर्थात आश्रय प्रदान करके विधारयामि शरीर को आश्रय दे करके धारण करता हूँ <स्टाणागाद> आश्रय दे करके धारण करता है जैसे को, कोई कोई कहेगा कि हम उसको भोजन दे करके बचाता है हर कोई कहेगा हम उसको निवास स्थान दे करके बचाता है दोनों में अंतर हैं तो ये प्राण कहता है कि हम इसको आश्रय अवष्टभ्य आश्रय दे करके ये बिखर न जाए शरीर विधारया तो में इति इस प्रकार के मुख्य प्राण कहने पर ते अश्रद्धा धा अश्रद्धा धाना बहुबहू ते ये सब इंद्रिय जो सब परस्पर में विवाद कर रहे थे वो सबको श्रद्धा नहीं हुई ये प्राण का वाक्य सुन करके क्यों श्रद्धा नहीं हुआ अरे ऐसा कैसे हो जाएगा हम लोग सब ये इसको धारण करते हैं अरे ये मुख्य प्राण इसका तो कोई कार्य दिखता नहीं और फिर भी ये कहता है मैं ही धारण करता हूं उनको श्रद्धा नहीं हुई भाष्य में तान एवं अभिमानवतो वरिष्ठ वरिष्ठों मुख्यः प्राण उवाच उक्तवान तान तान कह करके एवं अभिमानवत वरिष्ठ अभिमानवतः ये कहाँ का रूप हो जाएगा तान एवं द्वितचन इस प्रकार के अभिमें अ अभिमान करने वालों को मुख्यः प्राणः मुख्य प्राण मुख्यप्राण चार नंबर टिप्पणी देते दे। अनेन अन बागादींद्रिया गौण प्राण शास्त्रे इति अवधापयति अवधापयति ठीक है <laughs> मुख्य प्राण तो यहाँ इस प्राण को मुख्य प्राण कह दिया अर्थात इंद्रियों को गौण प्राण भी कहा जाता है अब थोड़ा देख लेंगे तो इसके बाद में बड़े महाराज के अब होने से भी ठीक था अब धापयती अर्थ तो वही हो जाएगा अवधारण करवाते हैं अच्छा आगे भाषा में तो मुख्य प्राण क्या कहा मुख्यप्राणख्या कह उक्तवान मां मां एवं मोहम आपद्यथा इस प्रकार की मोह को प्राप्त मत करो मोह अर्थात अविवेकतया अम मोहम आपद्यथा एक पद है विवेकतयाकसवर्ण दीर्घ हो गया अविवेकतया अभिम मूरत बन करके अभिमान इस प्रकार के मत करिए क्यों अहम् अहम एवदाण अवष्टभ्य विधारायामी क्योंकि अहम तब तो कह करके अर्थात तो आप लोग वास्तविक शरीर का धारण नहीं करते अहम् एवं एकणम अवष्टभ्य यह शरीर को आश्रय प्रदान करके विधारयामि धारण करता हूँ पंचधा आत्मा प्रविभज्य अपने आप को पाँच प्रकार से स्थान कार्य इत्यादि दृष्टि से विभाग करके प्राणादि वृत्ति भेदम सोस्य कृत्वा पंचधा आत्मा प्रविभज्य इसका अर्थ कह दें प्राणादि वृत्ति भेदम आदि कहने से कितना लिया जाएगा चार वृत्ति भेदम वृत्ति व्यापार प्राण अपान व्यान उदान समान ये जो चार हो गए व्यापार व्यापार भेद व्यापार विशेष सोस्य आत्मन अपने आप को ही पांच प्रकार विभाग करके धारायामी धारण इति इति उक्तवती तस्मिन। उक्तवती तस्मिन। ये उक्तवती इसमें क्या प्रत्यय हुआ उक्तवती तस्मिन। तस्मिन उक्तवती उतवती इसमें प्रत्यय क्या हुआ तब तू तब कर्ता को कहेगा कर्म को कहेगा कर्ता को कहेगा वच धातु का कर्ता यहाँ कौन हुआ प्राण इसलिए उक्तवती तस्मिन प्राणे प्राण इस प्रकार कहने पर सती सप्तमी हुआ प्राण के द्वारा इस प्राण इस प्रकार कहने के कहने पर अश्रद्धाना अश्रद्धाना कर्थ है अप्रत्ययवंत बबूभु अप्रत्ययवंत अर्थात तो उनको इस प्रकार की लगा है कि ये जो कह रहा है ठीक कर रहा है तीन नंबर टिप्पणी अविश्वासवंत ये सब इंद्रिय प्राण का इस बात को विश्वास नहीं किए अविश्वासवंत बभूबू तो वो उनको सब विश्वास नहीं हुआ क्यों विश्वास नहीं हुआ कहते हैं कथम एतद एवमिति ये जो प्राण ये बात कह रहा है एतद जो प्राण कह रहा है प्राण क्या कह रहा है टीका में दे दिए अहमदे एक उत्तर अहम एवं एव आत्मा पंचदा प्रविभ्यत अवस्भ्य विधारयामि जो प्राण ये बात कहा ये हो गया कि एक शब्द से लिया एवं एवं का टीका क्या यथाभूत भवति यह प्राण जो वाक्य कहा ये यथाभूत अर्थात वास्तविक ऐसा है ये कैसे संभव हो सकता है हम लोग सब इसको धारण करते हैं ये प्राण कैसे करता है क्योंकि प्राण का कोई साक्षात व्यापार अधिखता नहीं तो इसलिए कहते हैं ये तो वास्तविक जो व्यापार करते हैं कहते हैं वही धारण करते हैं है, इंद्रिय सब उनका कार्य अनुभव होता है यह मंत्र पूरा हुआ आगे अभी जब अविश्वास हुआ आगे प्राण अपना सो आपन सोभभिमादर्धत्क्रमत इव तस्मिन् तस्क्रम्य थेतरे सर्व तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व उत्क्रमेते तस्तिषमाने्ठते तदथा मक्षिका मधुकर उत्क्रमित सर्वा एवं एव तस्तिषमानेति एवं मन चक्षु श्रोत्र चे प्रीता स्व अभिमादर्धक्रमत इव स कहने से अभी कौन पहले कहा था प्राण अभी स प्राण अभिमा क्योंकि उसका वाक्य यह सब इंद्रिय विश्वास नहीं किए नहीं के अभिमाना ऊर्धम उत्क्रमत इव उत्क्रमत इव उत्क्रमत ये परशनिपद हुआ आत्मने पद हुआ आत्मने पद हुआ तो उत्क्रमत ठीक है आत्मने पद हुआ इव उत्क्रमत इव इव अर्था वास्तविक उत्क्रमण नहीं किया उत्क्रमत इव तस्मिन उत्क्रामती अथ इतरे तस्म उत्क्रामती सामनाधिकरण है तो उत्क्रामती यहाँ क्या प्रत्यय हो गया ये कहाँ का रूप है उत्क्रामति सप्तमी तस्मिन उत्क्रामति सती समान अधिकरण बोला ना तो तस्मिन उत्क्रामति सती उत्क्रामती है. इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा सप्तमी रूप है सत्र तो सतरी होने से क्र को क्राह हो जाएगा क्रम पड़ोस पद से सती अर्थात वो प्राण उत्क्रमण करने पर अथ अथ अर्थात अनंतरम इतरे सर्वे एवं उत्क्रामन्ते तो जैसे प्राण उत्क्रमण करने लगा अभी सभी उत्क्रमण करने उत्क्रामन्ते उत्क्रमण करने लगे उत्क्रामन्ते ये आत्मनिपद है उत्क्रामन्ते है आत्मनिपद है आत्मनिपद में दीर्घ हो जाएगा क्रम परश्मी पदेश अभी इसमें नहीं हो पाएगा इसलिए एक नव टिप्पणी में बड़े महाराजी कहते हैं दैर्घ्यम छांदसम लोकेत तो क्रम परस्वी पदेशु इति नियम लोक में तो परश्मी पद में ही दीर्घ होगा यहाँ तो छांदस दीर्घ कर दिया गया उत्क्रामंत और तस्में से फिर प्राण जब प्रतिष्ठा स्थिर हो गया तो फिर सर्व एवं प्रतिष्ठंते सभी फिर स्थिर हो गए तो ये प्राण क्यों अगर उत्क्रम तो ईव हुआ था फिर क्यों प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा माने क्यों ये स्थिर हो गया कहते हैं कि जैसे वो उठने लगा सभी इंद्रियों को अपना स्थान छुटने लगा छूटने लगा तो फिर वो लोग कहे नहीं नहीं आप ही श्रेष्ठ है तो फिर प्राण स्थिर हो गया प्राण स्थिर हो गया तो सभी इंद्रियों फिर अपना गोलोक में स्थिर हो गया उसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं तद तो यथा तद तो अर्थात तत्र तत्रा तस्मिन तत विषय प्राण उत्क्रमण करने से सभी उत्क्रमण करने लगे प्राण प्रतिष्ठित होने से सभी प्रतिष्ठित हो गए इस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंत सर्वा एवं उत्क्रामन्ते मक्षिका प्रथम बहुवचन मधुकर राजानम उत्क्रामंत सर्वा एवं उत्क्रामन्ते मधुकर राजा उनका जो रानी कहीं कह देते हैं वो अगर निकलने लगा उत्क्राम वो अगर उत्क्रमण करने लगा सर्वा एव राजानम राजान उत्क्राम एवं सत्रंत उत्क्राम सर्वा एवं उत्क्रमंते यहाँ अनुशब्द व्यवहार नहीं हुआ है अथवा प्रतिपरी प्रतिपर्य नव न लक्षण इत्थम भूताख्यान भागविप्सासु प्रतिपरिय नव यह अर्थात तो लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनियाँ करके द्वितीया कर दिया गया राजा नम उत्क्राम तम ये लक्षण अर्थात राजा उत्क्रमण करने से बाकी सब मक्षिका का उत्क्रमण कर जाते हैं तो राजा का उत्क्रमण होना ये लक्षण हो गया तो ये लक्षण से बाकी सब उत्क्रमण करने लगते हैं सर्वा एव उत्क्रामन्ते सर्वा का कान्वय मक्षिका जो पहले दे दिया था मक्षिका मधुकर सर्वा मक्षिका उत्क्रामन्ते उत्क्रमण करते हैं प्रतिष्ठमाने फिर वो राजा जब राजा मक्षिक वो जब प्रतिष्ठमाने जब वो स्थिर हो जाएगा सर्वा सर्वाए प्रतिष्ठत सभी फिर प्रतिष्ठित हो जाते हैं एवं वांग मन चक्षु श्रोत्र चे प्रीता बा मन चक्षु स्त्रोत्र ये सब जो कहते थे कि हमें शरीर को धारण करते हैं वो सब प्रीत हुए प्रीत हुए अर्थात तो जान लिए कि प्राण का ही ये सामर्थ्य है वही वास्तविक शरीर को धारण करता है तो सभी फिर प्राणम स्तुनवंती स्तुनवंती यहाँ स्टूय धातु कौन सा गण का है स्तूय धातु क्या बोलते रूप क्या बनता है उसका स्तौती कौन सा गण का होगा अदागण का यहाँ दे दिया तो यहाँ इसका स्तुनती का रूप हो गया झीकारुभ स्तवं दे दिया भाष्य में सच प्राणस सामाश्रद्धानता आलक्ष्य अभिमानात अभिमाध उत्क्रमत इव इदं उत्क्रातवान्न स रोषा तस्मिन् निरपेक्षमति यृत्त तदृष्ट प्रत्यक्षीति तम अश्रद्धानता आलक्ष्य तथा सह प्राण तश्रद्धानता आलक्ष्य इंद्रिया इंद्रिय का धानता को आलक्ष्य आलक्ष्य देख करके अभिमात् ऊर्धम उत्क्रमत इव अभिमात अर्थात दूसरों का मिथ्या अभिमानों को नाश करने के लिए अभिमात् ऊर्धम उत्क्रमत इव जैसे अपना स्थान छोड़ने जैसा उत्क्रमत इव इदम उत्क्रांतवान इव इदम चार नंबर टिप्पणी इदम शरीर त्यक्तवान इव यह शरीर को त्याग करता हुआ जैसा वास्तविक छोड़ा नहीं उत्क्रांतवान इव सरोसान रोष के साथ तो और प्राण जब उत्क उत्क्रामण किया टीका में उत्क्रांतवान ईव का अर्थ कहते हैं अत्यंत तो उत्क्रांति अभावाद शब्द जो भाष्य में दिया गया उत्क्रांतवान ईव अत्यंत तो उत्क्रांत अर्थात तो शरीर छोड़ करके चला गया प्राण ऐसा नहीं है तो इसलिए इव शब्द कह दिया गया आगे भाष्य में कहा कि सरोवसान निरपेक्ष तस्मिन उत्क्रामती निरपेक्ष अर्थात प्राण जब उत्क्रमण करता है तो उसको साथ में किसको अर्थात किसी का अपेक्षा नहीं है ठीक है मैं कह दिए स्वयं है वही इत्यर्थ प्राण जब स्वयं शरीर त्याग करने के लिए अर्थात केवल आरंभ कर दिया इस प्रकार की निरपेक्षस भाष्य में आ गया निरपेक्षस निरपेक्ष अर्थात स्वयं एव दूसरों का त्याग से ये त्याग नहीं करता है स्वयं त्याग कर दिया निरपेक्ष तस्मी उत्क्रामती प्राण का उत्क्रमण होने पर यदत्तम जो बाकी घटना हुआ तद दृष्टानते न प्रत्यक्षी करोती तद का अर्थ प्राण का उत्क्रमण करने का केवल व्यवहार मात्र आरंभ मात्र करने से जो घटना हुआ वो घटना को कह कर के आगे दृष्टांत तो देते हैं क्योंकि मंत्र में है तस् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वा एव उत्क्रामंते तस्तिमाने सर्वएव प्रतिष्ठाते प्राण जब उत्क्रमण करने के लिए आरंभ मात्र किया जो हुआ वो चीज़ पूरा मंत्र में कह दिया गया कहने के बाद आगे दृष्टांत देते हैं तो इसको भाष्यकार स्पष्ट करते हैं तस्मिन् उत्क्रामति यदत्तम जो घटना हुआ तद तो इसलिए पाँच टिप्पणी कहते हैं तद तो उक्वा उसको मंत्र में पहले कह दिया गया कह करके दृष्टान्त न प्रत्यक्षी करोती प्रत्यक्षी करोती कारयती छः नंबर टिप्पणी प्रत्यक्ष अर्थात एक दृष्टांत तो दे करके प्रत्यक्ष जैसा दिखाते हैं घटना जब हुआ था उस समय वो हमको प्रत्यक्ष नहीं है वो तो कह दिए शब्द से अभी दृष्टांत तो देते हैं जो हमको भी प्रत्यक्ष हो सकता है आगे भाष्य मे तस्क्रमंती सती दृष्टातेन टीका दृष्टि त्र यहाँ इत्यर्थः आगे आगे दक्षिणपर्शे में भाष्य में प्रत पंक्ति में तो तो तत्र मे तत्था यहाँ दृष्ट दे में मे तस्क्रामती सति अथ अनंतरम है इतरे सर्व प्राणचुरादय उत्क्राम उच्चक्रम तस्क्रामती तस्क उत्क्रामती ये शतंत हैं उत्क्रमण करने पर उत्क्रामती सति दे दिया अथ अनंतरम है उसके पश्चात इतरे सर्व एव प्राण बाकी सब प्राण अर्थात गौण प्राण चक्षुरादय उत्क्राम उच्चक्रम तो वो सब उत्क्रमण करने लगे प्राणे प्रतिष्ठमाने प्रतिष्ठानाण जब फिर स्थिर हो गया प्रतिष्ठमाने का अर्थ कहते हैं तूषणी बवती तो स्थिर हो गया अनुत्क्रामती सति अभी उत्क्रमण कर रहा था अभी फिर स्थिर हो गया अनुत्क्रामती सती और उत्क्रमणा नहीं किया सर्व एव प्रातिष्ठन सर्व सर्व कहने से किसको कह रहे हैं इंद्रियों को प्रतिष्ठानते प्रातिष्ठानते अर्थात तुष्णि व्यवस्थिता अभूवन सब ये स्थिर हो गए अभूवन ये कहाँ का रूप होगा लंग लंग में पर में सप आएगा लंग में सप आएगा सप आने से क्या हो जाएगा ये लुंग का है तो लौंग में क्या रूप बनेगा अभोवन अभवत अभवताम अभोवन ये लुंग में लुंग में एकवचन में क्या हो जाएगा लौंग में लुंग में लुंग में प्रथम पुरुष एक में क्या रूप होगा अभूत आगे अभूतम आगे अभुवन ये वकर कहाँ से आ जाएगा उवंग तो नहीं हुआ भूंग लुंग लिटो हो वो लिट में होगा ना लुंग लिटो, लिटो हो लुंग में भी हो जाएगा अब अभुवन सब व्यवस्थित हो गए लुंग का रूप सामान्य में कह दिया तत तत्र, तत तत्र मंत्र में है, तद यथा तद का अर्थ तत्र तत्र का अर्थ तस्मिन विषय वो दृष्टांत के विषय में यथा लोके मक्षिका मक्षिका का अर्थ कहते हैं मधुकरा मधुकर जो मधुमक्षी स्वराजान मधुकर राज मंत्रे हे राज मधुकर स्वराजान समीधरित्यश्री राज तो मधुकर राजान मधुकर मधुकराणाम राजा इति मधुकर राजा होगा तो यहाँ मधुकराणाम राजा होने से तत्पुरुष समास हुआ या फिर तत्पुरुष समास में राजा उत्तर पद में रहेगा तो समासांत क्या होना चाहिए था टच क्या सूत्र राजा है सखी बेस्ट टच तो टच होने से मधुकर राजा तो होकर के ष्ठीअंत तो बहुवचन हो जाएगा मैंने द्वित द्वितीय वचन में क्या हो जाएगा अभि प्रा, प्रातिपति हो गया मधुकर राज्य द्वितीय में क्या हो जाएगा राजम किंतु कि मधुकर राजानम दे दिया तो यहां टच किया गया नहीं हुआ तो इसको कहते हैं टिप्पणीकार कहते हैं स्वराजानम अर्थात यहां टच प्रत्यय नहीं किया गया मधुकर राजानम उत्क्रामंतम उत्क्रमण करता हुआ को प्रति सर्वा अच्छा प्रति दे दिये ये प्रति का योग में कर्म प्रवचन हो जाएगा इतम भूता लक्षण नहीं है भूता अच्छा उसमें नहीं है फिर लक्षण है अनुर लक्षण है आगे लक्षण है इत्थम भूताख्यान भाग विपासु प्रति पर न प्रति दे दिए भाष्यकार इसलिए कि कर्म प्रवचने होकर के द्वितीय हो रहा है दिखाने के लिए उत्क्रामंत प्रति सर्वा एव उत्क्रामन्ते राजा उत्क्रमण करने लगा ये लक्षण हो गया इस लक्षण को देख करके कहते हैं सभी उत्क्रमण करने लगे और तस्मिश प्रतिष्ठा अभी जो राजा स्थिर हो गया तो मधुकर राजा सर्वाएव प्रातिष्ठंते प्रातिष्ठनते का अर्थ प्रतिष्ठानते आत्मनिपद कर दिया गया तो प्रातिष्ठनते <सवत्त्ति> यह आत्मनिपद मंत्र में कर दिया गया किंतु भाष्यकार कहते हैं प्रतितिष्ठंते अर्थात प्रतिष्ठन्ते ये रूप लोक में बन पाएगा नहीं बनेगा समव सम्य तीन हो गए ना समव प्र चार हो गए समव प्रविभ्य स्थ यहाँ प्र है हाँ बीच में और आंग हो गया वही तो हो गया इसलिए प्रातिष्ठनते लोक में नहीं बन पाएगा प्रतिष्ठं यथा अयम दृष्टान्त जैसे मधुकर दृष्टांत दे दिया एवं बांग मन चक्षु श्रोत्रम च इत्यादय ये सब बांग मन चक्षु स्त्रोत्र ये भी सब प्रातिष्ठांत ये भी सब स्थिर हो गए उससे क्या हुआ अभी ये सबको अर्थात ये विवेक हो गया कि वास्तविक धारण करने वाला तो यह प्राण होता है ते उत्सृज्य अश्रद्ध धानता प्राण का वचन में इनको अश्रद्धा हुई थी अभी अपने अश्रद्धानता को त्याग करके बुद्धवा प्राण महात्म्यम प्राण का महात्म्य को जान करके प्रीतः प्राण स्तुनबंती स्तुनबंदी का अर्थ स्तुबंती प्राण का फिर स्तुति करने लगे आगे पूछते हैं कथम कैसे स्तुति किए प्राण का यह सब इंद्रिय गण मंत्र कहते हैं येष अग्निस्तपतिश सूर्य एष पर्जन्यो मगवान्युरेश पृथिवीरिर्देव सद्सा मृत अग्नि यश प्राण ये प्राण ही अग्नि है अर्थात अग्नि रूप से यही प्राण की अभिव्यक्ति है अग्नि क्या करता है तपति एष प्राण अग्निर्भूत तपति और ऐसा सूर्य ऐसा सूर्य तपति तपति का अन्वय दोनों पर्सन है वही प्राण सूर्य बन करके तपति और ऐसा स यही प्राण पर्जन्य वृष्टि होकर के वर्षा भी करता है और ऐसा मगवान यही भगवान इंद्र इंद्र प्रजा का। प्रजा का पालन करेगा और उसका काम है असुरों का नाश करना राक्षसों का नाश करना दुष्प्रवृत्ति अशास्त्रीय प्रवृत्तियों का नाश करना ये इंद्र का कार्य है ऐस वायु ये वायु है तो वायु जो सात प्रकार के वायु होते हैं ऐसा पृथ्वी ऐसा ऐसा देव पृथ्वी ऐश देव रई यही जो ऐसा ऐसा कह करके कर प्राण वही देव है द द्योतनात् द्योतनो अर्थात सभी को ये स्फूर्ति देता है यही प्राण ही पृथ्वी है यही प्राण रई है रई अर्थात चंद्र वही है वही प्राण सद है असत है सद का अर्थ असत का अर्थ अमूर्त ये प्राण सद भी है मूर्त भी है अमृत भी है प्राण का अर्थ अर्थात ये समष्टि है वही प्राण अमृत है अमृत अर्थात वो निरपेक्ष अमृत नहीं है अमृत अर्थात जिसको पान करके देवता लोग अमर हो गए अर्थात देवताओं का स्थिति का कारण है ये च यथ वह सब वही है भाष्य में एष प्राण अग्नि ही संगति ज्वलती यही प्राण बन करके जलता है ताप देता है तथा सन यूर्य सकाशतेश यही प्राण सूर्य होकर प्रकाशते टीका मैं सूर्य सनि तपति अन्संग सन्तापयती है मंत्र में जो दिया एसो अग्निश तपति ऐसो सूर्य बीच में तपति है दोनों पार्शो में अन्वय होगा यहाँ क्या न्याय लगता है दोनों पार्श् में अन्वय करने के लिए क्या कहते हैं दहली दहेली दहेली दीपक न्याय दहली, दहली, दहली, दहली अपभ्रंश होकर के दिल्ली हो गया तो दहेली दीपक न्याय इसका और भी कुछ नाम है हाँ काकाक्षी गोलोक न्याय ये भी कहते हैं काकाक्षी गोलोक काक का ये शास्त्र में कहा जाता है इंद्रिय एक है गोलोक दो है इसलिए दोनों पार्श्व में एक ही इंद्रिय दोनों पार्श्व गोलोक में चलता है तपति इति अनुषंग सूर्य के साथ भी तपति का अनुषंग हो जाएगा संताप ताप देता है उपाप देता है जो आगे भाष्य में तथा तो ऐसा परजन्य एस प्राण पर्जन्य पर्जन्य सन बरसती वर्षा करता है किंच मगवा भगवान इंद्र इंद्रहसन सन पालयति पालयती प्रजा का पालन करता है प्रजाओं का पालन करना इंद्र का कार्य प्रजाओं का पालन करना अर्थात राजा है तो दुष्टों को दंड देगा साधुओं का रक्षा करेगा ये सब कार्य असुरं असुर असुर रक्षाशी तुराश्च च इति असुर असुररक्षांशी जिघांसती जिघांसती में धातु क्या हो जाएगा अनिंसा गत्यो सन संप्रत्य हो गया जिघांसती ऐसा वायु हो यही वायु यही प्राण ही वायु होता है आवह प्रव आदि भेद तो ये वायु का सात भेद होता है आवह प्रवह रावह प्रवह विवह परावह संभ उद्वह परिवह इस प्रकार की ये लिंग पुराण नहीं है अच्छा पुराण में ये नाम दिया गया है सात प्रकार के ये चलते हैं और सात अर्थात तो उनके फिर प्रत्येक साथ साथ उनके साथ है इसलिए वायु को उनचास कहा जाता है तो सात उनका विभाग है मतलब गोष्ठी है प्रत्येक गोष्ठी में भी साथ, साथ रहते हैं आगे भाष्य में किंच अच्छा जिघाँसती उसके लिए टीका में पूर्व पृष्ठ में आवह प्रवाहादि आवह प्रवेश आवहादय सप्त सप्त वायु गणा सप्त सप्त आवह प्रव विवह और परावह संभव उद्वह परिवह ये तो सात हो गए ये प्रत्येक गण में भी सात है तो इसलिए उनचास हो जाएंगे अब आद सप्त सप्त वायुस, वायु गणा वायु का गण होता है तथा भूतसन, वही प्राण ही उस प्रकार हो करके और मेघान मेघान ज्योतिष चक्रादीश बहुत ही इतिशेष वायु प्राण ही वायु बन करके तथा भूतसन वायु बन करके क्या करता है मेघान ज्योतिष चक्रादीश वहति मेघ और ज्योतिष चक्र ज्योतिष चक्र नक्षत्र मंडल ये वायु ही उनका सब धारण करता है तो वही प्राण ही वायु बन बनकर के चक्रादींश बहुति इतिश वहति धारयती आगे भाष्य में जी किंच पृथ्वी रईदे सर्व जगत सन मूर्त मूर्तम असद अमूर्त च चेवाना स्थित कारण किहू न वो ही प्राण एक पृथ्वी पृथ्वी ठीक है कहते हैं एस देव पृथ्वी सन यही देव प्राण पृथ्वी होकर के सर्व जगतो को पूरा जगत को धारण करता है रई रई का अर्थ चंद्र चंद्र सर्वं सर्वम चंद्र ये सब वृह आदि वनस्पतियों का पोषण करता है चंद्र नहीं होगा तो ये वृह अव वनस्पति इनमें सब उसका फल नहीं आता है मतलब फलों आने से भी उसमें भरेगा नहीं जैसे धान तो आ जाएगा किंतु अगर चंद्र ठीक है रात को नहीं रहेगा तो धान में पोषण नहीं होगा भाष्य में किंच ऐसा पृथ्वी रईद देव सर्वस्व जगत सभी जगत का ये धारण करने वाला पोषण करने वाला रई का अर्थ पोषक सन होता हुआ न सत सत का अर्थ मूर्त और असत का अर्थ अमूर्त मूर्त कहने से पृथ्वी जल तेज और अमूर्त कहने से बाय आकाश ये प्राण ही ये सब बना हुआ है और अमृतम अमृतम अर्थात तो ये जो निरपेक्ष अमृतत्व तो वो नहीं है यदि तो देवान स्थिति कारणम देवता जिसको प्राप्त करके अमर हो गया आपेक्षिक अमर हो गए कुछ अधिक समय तक स्वर्ग में रहेंगे स्थिति कारणम किम बहुना और क्या कहना है अधिक आगे और मंत्र में इसका और स्तुति करते हैं अराव रथनाभ प्राणे सर्व प्रतिष्ठित ऋचो यजुंसि सामा यज्ञ क्षेत्र ब्रह्म च अराव रथनाभ तो सर्व प्राणे प्रतिष्ठित सर्व कहने से कौन कौन कहते हैं ऋचो यजुंसि सामा यज्ञ क्षेत्र ब्रह्म ये सब च कह दिए क्षेत्रम ब्रह्म दो तो जाति कह दिए बाकी च कहने से वैश्य शूद्र बाकी जितने हैं सब सब इसे प्राण में ही समर्पित हैं अरा इ रथ नाभ रथ नाभि जो मध्य भाग में होते हैं जिसमें सब और परिधि को नेमी कहते हैं नेमी से नाभि तक जो जोड़ते हैं उसको कहते हैं और स्पोक कहते हैं अंग्रेजी में जिस प्रकार की सभी और नाभि में ही समर्पित होते हैं इसी प्रकार की प्राण में सभी समर्पित है प्रतिष्ठित है प्राण प्राण प्रजापति सूत्रात्मा हिरण्य कौन कहते हैं कि ऋचो यजुंसि सामानी मानी ये सब ऋग यजु श्याम ये सब मंत्र ऋग यजु शाम और यज्ञ ज्या, यज्ञ अर्थात जो क्रिया क्षेत्रम और ब्रह्म क्षेत्रम क्षेत्रीय जाति ब्रह्म ब्राह्मण जाति च कहने से वैश्य आदि जाति सब इसी में ही प्राण में ही प्रतिष्ठित भाष्य में अरा इव रथ नाभ जैसे रथ का नाभि में अर सब समर्पित होते हैं आ, इसी प्रकार के श्रद्धादि नामांतम सर्व स्थिति काले प्राणे एव प्रतिष्ठित प्राण प्राणे तथा तो सप्तम अंत श्रद्धादि नामांतम इसका प्रश्न उपनिषद का एक से पाँच पृष्ठा में आएगा ष्ठ प्रश्न का उत्तर में प्र जाकर के पूछता है राजकुमार ये महर्षि को वहाँ पूछता है कि सोड़शकल पुरुष के बारे में आप जानते हैं क्या वो महर्षि कहते हैं हमको पता नहीं तो फिर वो राजकुमार वहाँ सोचता है कि इनको पता है हमको नहीं कहते हैं तो राजकुमार ये बात कहा नहीं किंतु ये ऋषि उसका मन की बात जान ली और ऋषि कहते हैं देखो ये जो मिथ्या जो कहता है वो समूल सुख जाता है ये बात हमको पता है इसलिए हम आपको मिथ्या नहीं कह रहे हमको वास्तविक पता ही नहीं ये बात तो फिर आगे आते हैं ये पिपलाद महर्षि को पूछते हैं अर्थात मिथ्या का ये दुष्परिणाम कहते हैं तो समूल सुष्यति अर्थात दुर्गति हो जाती है तो वो षोड़श कल पुरुष के बारे में फिर पिप्पलाद महर्षि उनको बताते हैं तो वो षोड़श कल कहते हैं प्राण से प्राणात श्रद्धा इस प्रकार के वह मंत्र है अच्छा ये टीका में दिया है थोड़ा दिया है वायु, ज्योति, खुज्योतिराप पृथ्वी इंद्रि मन अन्न तपो मंत्र कर्म लोका आगे नाम तो यहाँ टीका में तो वायु, ज्योति, प्राणत श्रद्धा खुज ज्योतिराप इदीना वक्ष्यम षोडशकलामक षोडशकलामकुष भाष्य में श्रद्धादि नामांतम प्राण से श्रद्धा आगे श्रद्धा से लेकर के नाम पर्यंत पंचदश हो गए प्राणों को मिला करके सोड़श ये सर्व स्थिति काले प्राणे एव प्रतिष्ठितम क्योंकि प्राण से श्रद्धा उत्पन्न होती है तो जो जहाँ से उत्पन्न होता है वही उसकी स्थिति और वही उस, उसी का लय भी उसी में कारण में घट जैसे मिट्टी से बनता है तो स्थिति में भी मिट्टी में लय हो जाएगा तो मिट्टी में इसी प्रकार की प्राण से ये सब उत्पन्न होते हैं उसी में प्रतिष्ठित तथा ऋच से सामानी तीन प्रकार के मंत्र त्रिविधा मंत्रस मंत्र साध्यस्य यज्ञ और क्षेत्र सर्वस्व पालयत्री ख्यत्र, क्षत्रिय क्षेत्रीय जाति सभी का पालन करने वाला आगे ब्रह्म च ब्रह्म के लिए टीका में कहते हैं ब्राह्मण जाति और कर्म कर्मकर्तृत्व अधिकृतम ये ब्राह्मण यज्ञादि कर्म करने के लिए अधिकृत ऋत्व बनेंगे अधिकृतम च एव अधिकृत चाण सर्व चकार चा मंत्र में कहा गया ब्रह्म च कार तो कहते हैं टीका में च शब्द आह तो तो ब्रह्म च के आगे कहते हैं यज्ञ आदि कर्मकर्तृत्व अधिकृतम यज्ञ आदि ये सब कर्म ये कर्म करने में अधिकारी हैं तो कौन है कहते हैं अधिकृतम टीका में अधिकृतम सर्वमेव इति अन्वय कर्म करने में जो सब अधिकारी है अधिकारी तो ब्राह्मण क्षेत्रीय भविष्य तीनों अधिकारी हैं ऋत्विक ब्राह्मण बनेंगे तो ये सब प्राण ही है अर्थात प्राण का ये सब स्तुति ये इंद्रिय लोग कर रहे हैं अर्थात कह रहे हैं कि आप ही ये सब है आज जी यहाँ तक ओम संस्पति नमो ब्रह्मे नमस्ते प्रत्यक्ष ब्रह्मा सेन्मा शांति शांति ओत